संविद्नों संविद्नों के पांक पांक ब्लौक ब्लौक की, की एक, एक और दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है बाल कहानी खेल राजा आर्थर बहुत वीर थे पूरी दुनिया में उनका डंका बजता था आर्थर के दरबार में एक से बढ़कर एक वीर थे उन्हीं वीरों के सहयोग से राजा आर्थर ने अपने सब विरोधियों को पराजित किया था और निष्कलंक होकर राज कर रहे थे वैसे तो अपने सभी सामंत राजा को प्रिय थे पर ग्वेन नाम का वीर राजा की नजरों में बहुत ऊंचा था निष्ठा और ईमानदारी में वीर ग्वेन का कोई सानी नहीं था क्रिसमस से पहले दिन औ का दरबार लगा हुआ था सभी सामंत अपने अपने स्थान पर मौजूद थे राजा बड़े दिन के उपलक्ष में एक शानदार दावत देने वाले थे उसी के बारे में बातें हो रही थी तभी द्वारपाल ने एक अजनबी के आने की सूचना दी। महाराज उस व्यक्ति ने अपना चेहरा कपड़े से ढक रखा है पूछने पर अपना नाम भी नहीं बताता कहता है वह युद्ध करने आया है इतना सुनते ही सामंत उठ खड़े हुए उनकी तलवारें मान ऐसी निकल आई ड्वेन गुस्से से बोला वह जो कोई भी हो यहाँ से जीवित नहीं जाएगा राजा आर्थर ने ग्वैन को चुप रहने का संकेत किया बोले कोई अकेला हमारे दरबार में आकर चुनौती देना चाहता है ये बहुत बड़ी बात है निश्चय ही वह बहुत वीर होगा फिर उन्होंने द्वारपाल से कहा उस व्यक्ति को अंदर ले आओ। द्वारपाल के साथ एक व्यक्ति ने दरबार में प्रवेश किया उसके चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ था केवल आंखें दिखाई दे रही थी अपने जिरा बख्तर में वह लंबा और बलिष्ठ लगता था उसने महाराज की ओर सिर झुका नमस्कार किया और दरबार के बीचों बीच तन खड़ा हो गया राजा ने पूछा अगर, अगर तुम चाहो तो, तो अपना परिचय दे सकते हो वैसे हम, हम चाहेंगे तुम्हारी तलवार ही बात करे कहो तुम्हें क्या कहना है उस व्यक्ति, व्यक्ति ने कहा आप वीरता के सच्चे पार्थिव हैं। आपके दरबार में एक से बढ़कर एक वीर मौजूद है क्या, क्या उनमें से, से कोई मेरे साथ दो दो हाथ करेगा मैं, मैं चुनौती देता, देता हूँ देखिए, मैं, मैं अकेला, अकेला हूँ और आप अगर तुम, तुम अकेले हो तो तुमसे लड़ने वाला वीर भी अकेला ही होगा आर्थर ने कहा। कोई और कुछ कह पाता इसके पहले ही ग्वेन उठ खड़ा हुआ और बोला आप चाहे जो हो मुझे, मुझे आपकी, आपकी चुनौती स्वीकार है वैसे अगर, अगर मैं आपका, आपका चेहरा देख, देख, देख पाता तो अच्छा होता वह किस अजनबी ने पूछा तब, तब मैं, मैं कह सकूंगा कि मैंने, मैंने इस वीर को पराजित किया है ऐसा कहते हुए ग्वेन हंस पड़ा ले संभाल कहते हुए अजनबी ने तलवार का वार किया ग्वेन पहले से सावधान था उसने फुर्ती से बचाव करते हुए आक्रमण किया तो विरोधी को पीछे हटना पड़ा दोनों के बीच तलवार युद्ध होने लगा पूरा दरबार सांस रोके दोनों की तलवार बाजी के जौहर देख रहा था द्वेन को जल्दी ही पता लग गया कि उसका विरोधी साधारण नहीं है उसकी टक्कर का ही कोई है दोनों काफी देर तक युद्ध करते रहे कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था तभी आर्थर ने कहा, बाजी बराबर रही दोनों ने तलवारें मयान में रख दी अजनबी ने ग्वेन से कहा एक वर्ष बाद आज ही के दिन काले जंगल के पुराने किले में हम दोनों के बीच फिर से मुकाबला होगा तब तक, तक, तक तुम, तुम प्राण रक्षा, रक्षा के नए उपाय, उपाय सीख लो ग्वेन, ग्वेन ने उत्तर देना चाहा।, देना चाहा। तो, राजा तो राजा ने कहा अजनबी ज्यादा बड़बोलापन बड़बोला मत दिखाओ एक वर्ष बाद ग्वेन तुम्हारे साथ लड़ने के लिए पुराने किले में पहुँचेगा अब तुम जा सकते हो अजनबी चला गया सब ग्वेन की प्रशंसा करने लगे हर कोई जानना चाहता था कि वह अजनबी कौन था कहा से आया था ग्वेन ने कहा कोई बात नहीं एक वर्ष बाद सब कुछ पता चल जाएगा। तो क्या तुम उससे लड़ने काले जंगल वाले किले में जाओगे वह स्थान तो बहुत दूर है और दुर्गम भी है एक सामंत ने पूछा अवश्य जाऊंगा ग्वेद ने जवाब दिया समय बीतता रहा ज्यादातर लोग उस अजनबी की बात भूल गए पर ग्वेन, ग्वेन को सब कुछ याद था बीच में, में एक, एक बार, बार राजा ने कहा ग्वेन, मैं समझता हूँ अब तुम्हें काले जंगल वाले किले में जाने की कोई जरूरत नहीं है हो सकता है यह सब उस अजनबी की एक चाल हो उसने इतनी दूर, दूर बुलाया है और, और वह भी अकेले उसकी, उसकी प्रस्ताव पर, पर फिर से फिर विचार, विचार कर लो। ग्वेन राजा की बात की सुनकर चौंक पड़ा उसने कहा महाराज आज तक आपने सदा ही मेरा साहस बढ़ाने वाली बातें कही हैं। तब फिर आज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है ग्वेन क्योंकि तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई आंच आच आएर बोले अपना वचन तोड़ने के बजाय मैं मौत को गले लगाना पसंद करूंगा महाराज ग्वेन का तमतमाया चेहरा देखकर राजा चुप हो गए कुछ देर बाद उन्होंने कहा मुझे तुम्हारी वीरता और निष्ठा पर कोई संदेह नहीं है काले जंगल में अजनबी से लड़कर तुम विजयी बनोगे ऐसा मेरा अटल विश्वास है आखिर यात्रा का समय आ पहुंचा। ग्वेन ने अपने परिवार वालों तथा मित्रों से विदा ली और अकेली ही रहस्यमय काले जंगल की ओर चल पड़ा जहां पुराने किले में उसे द्वंद्व युद्ध की शर्त पूरी करनी थी रास्ता सुनसान था मौसम खराब हो चला था दूर दूर, दूर तक, तक कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था लेकिन, लेकिन बिना रुके आगे, आगे बढ़ता रहा भय किस, किस चिड़िया का नाम है यह तो उस, उस, उस, उस महान वीर भी को मालूम ही नहीं था उसे तो बस केवल एक कैसे काले जंगल के पुराने किले में पहुंचकर उस अजनबी को परास्त करे रास्ते में भयानक तूफान आए खूंखार वन्य जीवों ने उस पर हमले किए एक रात वेन ने एक नदी के किनारे बसेरा किया पर वह सोया नहीं क्योंकि उसने अंधेरे में कुछ रोशनी देखी थी वह सावधान रहा कुछ देर बाद कई छायाएं दिखाई दीं। इससे पहले कि उस पर आक्रमण होता ग्वेन ने हल्ला बोल दिया आक्रमणकारी उस इलाके में घूमने वाले दस्यु थे ग्वेन ने किसी को जीवित नहीं छोड़ा रास्ते की कठिनाइयों से जूझते हुए ग्वेन को एक सुबह दूर एक किला दिखाई दिया किला एक पहाड़ी पर बना हुआ था क्या, क्या यही है काले जंगल का पुराना किला ग्वेन ने सोचा लेकिन वहाँ जंगल तो नहीं था और न ही किला पुराना या खंडहर जैसा दिखाई दे रहा था क्या मैं गलत स्थान पर आ गया हूँ अभी ग्वेन ये सब सोच ही रहा था कि उसने एक घुड़सवार को अपनी ओर बढ़ते हुए दिखा घुड़सवार ग्वेन के पास आकर रुक गया उसने कहा आपका स्वागत, स्वागत है मित्र, है मित्र। मेरे किले में पधारिए, आपको कोई तकलीफ दे दे दे नहीं होगी ग्वेन ने कहा, ने मैं अपने, अपने घर से इतनी दूर, दूर यहाँ आराम, आराम करने नहीं आया हूँ मुझे क्रिसमस से पहले दिन, दिन काले जंगल वाले पुराने किले में एक अपरिचित से युद्ध करना है मेरा नाम बर्न लेख है मैं आपको काले जंगल वाले पुराने किले का पता बता दूंगा उस घुड़सवार ने कहा और ग्वेन को अपने किले में ले गया किले में ग्वेन का बहुत स्वागत हुआ बर्न की पत्नी ने स्वयं अपने हाथ से पकवान बनाकर ग्वेन को खिलाए बर्नलेक ने ग्वेन के सम्मान में एक शानदार दावत का आयोजन किया उसमें दूर दूर से सामंत एवं राजघरानों के लोग आए थे इसी तरह कई दिन बीत गए आखिर द्वेन ने कहा अगर आप मुझे काले जंगल का पता बता दें, तो बड़ी कृपा होगी पुराना किला मैं स्वयं ही ढूंढ लूंगा द्वैन की बात सुनकर बर्णलेख हस पड़ा उसने कहा मित्र इतने उतावली न बनो अभी, अभी समय, समय शेष है, है। आज, आज मैं एक, एक आवश्यक आवश्य कार्य से बाहर जा रहा हूं। लौटकर लौट आपको काले जंगल का पता बताता हूं। हाँ एक, एक बात है अगर, अगर मेरे पीछे से, से, से कोई आपको कुछ दे तो उसका आधा भाग मेरे लिए रख लेना यह कहकर बर्न लेक चला गया वेन समझ नहीं पाया कि बर्न की बात का क्या मतलब था बर्न के जाने के बाद एक व्यक्ति ग्वेन के पास आया उसने कहा मैं किले का रक्षक हूँ मुझे बर्नलेख का व्यवहार पसंद नहीं आप वीर हैं। मैं किला आपको सौंपना चाहता हूँ आप यहाँ के राजा बन सकते हैं। ग्वेन ने कहा तुम देशद्रोही हो अपने स्वामी की अनुपस्थिति में ऐसी गलत बात कर रहे हो तुरंत यहाँ से चले जाओ वरना सिर धड़ से अलग कर दूंगा सुनकर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया रात को वर्ण लौटा तो उसने ग्वेन से कहा आपको जो मिला हो उसमें से मेरा हिस्सा मुझे दे दे ग्वेन ने कहा मैं केवल अपनी तलवार लेकर आया था और उसके अतिरिक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको सावधान रहना चाहिए आप, आप मुझ पर, मुझ पर विश्वास, विश्वास कर सकते हैं। दूसरे दिन भी बर्न किसी, किसी काम से चला गया जाते, जाते हुए उसने वही, वही बात, बात फिर से दोहराई शाम, शाम हुई तो बर्न की बर्नले पत्नी, पत्नी ने ग्वेन वेन को वेन एक चाबी दी और कहा, कहाँ खजाने की चाबी है तुम जितना धन चाहो ले सकते हो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा ग्वेन ने चाबी नहीं ली उसने कहा मैं यहाँ वचन पूरा करने आया हूँ मुझे धन नहीं चाहिए मैं अपरिचित वीर से युद्ध करूँगा अगर जीवित बचा तो अपने राजा के पास लौट जाऊँगा रात को बर्णलिक वापस आया तो उसने कहा मित्र क्या आज भी मेरा हिस्सा मुझे नहीं दोगे मैंने कुछ नहीं लिया ग्वेन ने कहा फिर कुछ रुक बोला कल आप मुझे काले जंगल का रास्ता बता दें, तो कृपा होगी बर्नलेग ने वादा किया और अपने कक्ष में चला गया अगली सुबह को एक बहुत घने जंगल में ले गया और कहा यही कहीं पुराना किला है आप स्वयं ढूंढ लें ग्वेन आगे चला तो उसे एक खंडहर दिखाई दिया उसके बाहर एक व्यक्ति खड़ा था उसके हाथ में नंगी तलवार थी उसने कहा आओ ग्वेन मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ तुम्हें भय तो नहीं लग रहा है उसका चेहरा नकाब से ढका हुआ था तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मेरी ये तलवार थी ग्वेन ऐसा कहता हुआ तलवार निकालकर उस पर झपटा दोनों में युद्ध होने लगा तभी हंसी की आवाज, आवाज सुनाई दी और ग्वेन ग्वेन ने देखा, देखा सामने बर्नलिक खड़ा है उसने आश्चर्य से कहा ये सब क्या है बरनले बरनले बोला इसका, इसका उत्तर तो तुम्हें स्वयं महाराज ऑर्थर देंगे मैं भी उन्हीं का एक सेवक हूँ और उन्हीं के आदेश का पालन कर रहा था इसलिए मैं अपना चेहरा छिपाए रहता था तुम हर परीक्षा में खरे उतरे हो फिर दोनों घोड़ों पर बैठकर राजा राजा से मिलने चल दिए। ग्वेन रास्ते भर चुप रहा के दरबार में पहुंचकर उसने तलवार राजा के सामने रख दी और बोला आप अपनी तलवार से मेरा सिर काट ले तो अंतिम परीक्षा भी यही पूरी हो जाएगी राजा ने कहा ग्वेन वीर जो हर परिस्थिति का सामना कर सके मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपना चाहता हूँ उससे पहले जरा देखना चाहता था कि कहीं तुम कुछ बदल तो नहीं गए हो यह सारा खेल मेरे आदेश पर ही खेला गया था। की बात सुनकर ग्वेन बरबस ही मुस्कुरा उठा अभी, आप, अभी सुन आप सुन रहे, रहे थे, थे बाल कहानी थे। खेल वाचक स्वर पर भारती, भारती परिमल